महाभारत द्रोण पर्व अष्टाधिक अष्ट शमोध्याय द्रौपदी पुत्रों के द्वारा सोम दत्त कुकुमारध तथा भीमसेन के द्वारा की पराजय संजय उवाच द्रौपदेन्मे श्वासान सोमदत्तिर्मायक एक पञ्च फिर विध्वा पुनर्विव्या संजय कहते हैं राजन महायशस्वी शल ने महाधनुर्धर द्रौपदी पुत्रों में से एक एक को पाँच पाँच बाणों से बिंधकर पुनः सात बाणों द्वारा घायल कर दिया ते पीड़िता प्रमूढ़ प्रभो उस भयंकर वीर के द्वारा अत्यंत पीड़ित होने के कारण वे सहसा मोहित हो या नहीं जान सके कि यह समय युद्ध में हमारा कर्तव्य क्या है तब नकुल के पुत्र शत्रुसूदन शतानीक ने दो बाणों द्वारा नरश्रेष्ठ शल को घायल करके बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद किया तथे तरे तथेतरे ये जिम्भ सौमदत्तिम अमर्षण इसी प्रकार अन्य द्रौपदी पुत्रों ने भी समरांगण में प्रयत्नशील होकर अमृषशील शल को तुरंत ही तीन तीन बाणों द्वारा बिंध डाला सता प्रतिमाराज पंच चेपसाय काृदजाचा जे एक, एक, एक महायस महाराज तमहायस शलने उन पर पांच बाढ़ चलाए जिनमें वीरम दिव्या फिर महामना शल के बाणों से घायल हुए उन पांचों भाइयों ने उस वीर को रण क्षेत्र में चारों ओर से घेरकर अपने बाणों द्वारा अत्यंत घायल कर दिया है अर्जुन कुमार शुद्ध ने अत्यंत कुपित हो चार तीखे बाणों द्वारा शल के चारों घोडों को यम लोग भेज दिया भैम से निर्धुन स्थित महात्मन फिर भीमसेन के पुत्र सुसोम ने पहने बाणों द्वारा महामना सोमदत्त कुमार के धनुष को काट कर उन्हें भी बिंध डाला और बड़े जोर से गर्जना की योधिष्ठिरीध्वज तस्वा भूमात नाकुश्चातरम रथ नीडादपाहर तदनंतर युद्ध कुमार प्रतिबिंद ने सल की ध्वजा काटकर पृथ्वी पर गिरा दी फिर नकुल पुत्र सदाक ने उनके सारथी को मारकर रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया साहदेव स्तुतम्ञावा भ्रत भीखी कृतम थ्रप्रेण शिरो राज राजन अंत में सहदेव कुमार ने यह जानकर कि मेरे भाइयों ने शल को युद्ध से विमुख कर दिया है महामनष्टी शल के मस्तक को चुरप्र से काट डाला विभूषितम् विभूषित्रज प्रभम का प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशमान मान वह मस्तक उस रणभूमि को प्रकाशित करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा सोमदत्ते दत् शिरो दृष्ट निहतम तहात्म काराजन महाराज महामनाशल के मस्तक को कटा हुआ देख आपके सैनिक अत्यंत भयभीत हो अनेक दलों में बटकर भागने लगे लगी अनबुस्तु समीम सेनम महाबलम योधया मास संक्रुद्ध हो लक्ष्मणम रामी था जैसे पूर्व काल में रावण कुमार मेघनाद ने लक्ष्मण के साथ युद्ध किया था उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए राक्षस ने महाबली के साथ संग्राम कियाक्षसू विस्मय सर्वभूतान प्रहस समझात उस रण क्षेत्र में उन दोनों मनुष्य एवं राक्षस को युद्ध करते देख प्राणियों को अत्यंत आश्चर्य और विव्याध राजन अमर क्षण राजम सेन ने हसते हुए नौ पैने बाणो द्वारा ऋष सिंह कुमार अमर्षशील राक्षस राज अलम्बुस को घायल कर दिया तद रक्ष समय अभ्यद्रव च तस्ुगा तब समांगण में घायल हुए व भयंकर गर्जना करके भीम से इनकी ओर दौड़ा उसके सेवकों ने भी उसी का साथ दिया सभीम पंच सन्नतपर्वी भैमान्जघानाशो रथास्त्री सतमा हवी उसके झुके ही गाठ वाले पांच बाणों द्वारा भीमसेन को घायल करके उनके साथ आये हुई 300 रथियों का समरभूमि में संघार कर डाला। सतान समर भूमि तथा महाबल निपात रथोपस्थे मूर्चया भी, भी, भी परिप्रुत फिर 400 योद्धाओं को मारकर भीमसेन इनको भी एक बार से घायल किया इस प्रकार राक्षस के द्वारा घायल किए जाने पर महाबली रैठक में गिर पड़े प्रतिलभ्य तथा संज्ञान मारुति क्रोध मूर्छित मुखम घोरम भार साधन उत्तम अलंब संसरे तीक्षण हृदया मास नंदन तर पुनः होश में आकर क्रोध से व्याकुल हुए वायुपुत्र भीम ने भार वहन करने में समर्थ उत्तम तथा भयंकर धनुस्थान कर पैने द्वारा सब ओर से अलम्बुस को पीड़ित कर दिया सविद्धो बहु भीर बाणई लीलांजन चयोपम सुशुभे सर्वतो राजफुल्ल किंतुक राजन काले काजल के ढेर के समान वह राक्षस बहुत से बाणों द्वारा सब ओर से घायल होकर लहूलुहान हो खिले हुए पलास के वृक्ष के समान सुशोभित होने लगा सब समरे समीम चाप चुत सर स्मरण पांडवेना भीमसेन के धनुष से छूटे हुए द्वारा में घायल होकर और महात्मा पांडुकुमार भीम के द्वारा किए गए अपने भाई के वध का स्मरण करके उस राक्षस ने भयंकर रूप धारण कर लिया और भीमसेन से कहा तिष्ठे दानिमरण पार्थ पश्चिम पराक्रमं बको नामा प्रवर हो भली यद्ध्राता पार्थ इस समय तुम रण में डटे रहो और आज मेरा पराक्रम देखो दुर्मते मेरे बलवान भाई राक्षस राज बक को जो तुमने मार डाला था वह सब कुछ मेरी आँखों की ओट में हुआ था मेरे सामने तुम कुछ नहीं कर सकते थे मुक्ता तीम तो अंतर्धानम गा महता सर्वर्षेणृतर भीमसे ऐसा कहकर वह राक्षस उसी समय अंतर्धान हो गया और फिर उनके ऊपर बाणों की भारी वर्षा करने लगा भीमस्तु समृत आकाशम पूर्या मास सन्नत राजन उस समय समरांगण में राक्षस के अदृश्य हो जाने पर भीमसेन ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा वहाँ के समूचे आकाश को भर दिया ओ में जगाम सागमत। भीम से इनके की मार खाकर राक्षस अन्बुस पलक मारते मारते अपने रथ पर आ बैठा वह छुद्र निचर कभी तो धरती पर आ जाता और कभी सहसा आकाश में पहुंच जाता था उच्चा पहाड़ी चकार सुबह अरुर् बृहत पुनः स्थलो नादान बुद उसने वहा छोटे बड़े बहुत से रूप धारण किए वह मेघ के समान गर्जना करता हुआ कभी बहुत छोटा हो जाता और कभी महान कभी रूप धारण करता और कभी स्थूल बन जाता था उच्चा ग्यारा सहस्रम इसी प्रकार वहाँ सब और घूम घूम कर वह भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियाँ भी बोलता था उस समय भीमसेन पर आकाश से बाणों की सहस्रो धाराएं गिरने लगीं सत कणपा प्राचा शूलपट्टोमरा सतन परिघावला परस्परा शिला खड्गाुड़ाचिर्भ्राणी चारा क्षतभिष्ट श्रृष्टि सुधारुण जखान पांडुपुत्र सैनिक मुर्दी शक्ति कणप प्रासमर शिंद की गोलियाँ वज्र आदि राक्षस द्वारा की हुई उस भयंकर शस्त्र वर्षा ने युद्ध के मुहाने पर पांडपुत्र भीम के बहुत से सैनिकों का संहार कर डाला तेन पांडव सैन्य नाम सूरिता या बहो राज पतयश्च तथा रथे रथिना कई। राजन राक्षस राक्षसुस ने में पांडव सेना के बहुत से हाथियों घोड़ों और पैदल सैनिकों का बारंबार संहार किया उसके बाणों से छिन्न भिन्न होकर बहुतेरे रथी रथों से गिर पड़े सो ताम तो रथा बार भस्त चत्रहन साम कर्द मिन नदिं उसने छत्रहसा में खून की नदी बहा दी जिसमें रक्त ही पानी के समान बहता था रथ भवरों के समान जान पड़ते थे हाथियों के शरीर उस नदी में ग्राह के समान सब ओर छा रहे थे छत्रहंसों का भ्रम उत्पन्न करते थे वहां कीच जम गई थी, थी, थी, कटी हुई हुई के समान सब और व्याप्त हो रही थी। राजन, बारंबार चेद पांचाल संजयों को बहाते हुए नदी राक्षसों से गिरी हुई थी। तम तथा विचर तम अभी तापे विक्रम महाराज उसने साचर को सम्रांगण में इस प्रकार निर्भय सा विचरते देख पांडव अत्यंत उद्विग्न हो उसका पराक्रम देखने लगे तावका नाम तो संहर साम जायत आपके सैनिकों को महान हर्ष हो रहा था वहां का रोमांचकारी एवं भयंकर शब्द बड़े जोर-जोर से होने लगा आपकी सेना का वह घोर ना सुनकर पांडव भीम से नहीं सहन कर सके ठीक उसी तरह जैसे हाथी ताल ठोकने का शब्द नहीं सह सकता तथा क्रोधाभिताम राो निरतह पावक संदधे स्वयं मारुति तब वायु कुमार भीमसेन ने जलाने को उद्यत हुई अग्नि के समान क्रोध से लाल आंखें करके नामक अस्त्र का संधान किया मानो साक्षात ही उसका प्रयोग कर रहे हो तथसाणी प्रादुरा संत सर सैन्य विद्रभ सुमहानभू उससे चारों ओर सहस्रो बाण प्रकट हो गए उन बाणों द्वारा आपकी सेना का महान संहार होने लगा तेन राक्षसस्य महामायाम राक्षस तदस्त्री संयुक्त भीमसेन के द्वारा चलाए हुए उस अस्त्र ने राक्षस की महामाया को नष्ट करके उसे गहरी पीड़ा दी सव्यमान बहुधा भीमसेन रा संत्यज्य समरे भीमं द्रोणक उपाद्रवत बारंबार भीमसेन की मार खाकर राक्षस राजे में उनका सामना छोड़कर द्रोणाचार्य की सेना में भाग गया राजन द्राक्षसे महात्मा अनादय सिंह पांडवा सर्वतो दिशम राजन महामना भीमसेन के द्वारा राक्षस राज अनबुस के पराजित हो जाने पर पांडव सैनिकों ने संपूर्ण दिशाओं को अपने सिंहनादों से निनादित कर दिया अपूज मारुतिष्टा महाबलम प्रहलाद यथाशक्रम मरुद्गणा उन्होंने अत्यंत हर्ष में भरकर महाबली भीम से इनकी उसी प्रकार भूरी भूरी प्रशंसा की जैसे मरुद्गणों ने सम्रांगण में प्रहलाद को जीतकर आए हुए देवराज इंद्र की स्तुति की थी इतिश्री महाभारती द्रोण पर्वणी जय जथ वर्वणी अनंबस पराजय अष्टाधिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयजथ पर्व में अनंबस की पराजय विषयक 108वां अध्याय पूरा हुआ